देख कर देख कर के किसने लिखा है हाँ तो उठाओ पुस्तक देखकर के लिखा है किस किसने पुस्तक देखकर करके हाथ उठाओ नहीं सास नहीं किसी का सास नहीं जो पुस्तक देखकर लिखा है हाथ उठाओ नहीं हाँ <laughs> एक ठीक है <laughs> और भी है <laughs> कम से कम सास पर लेकर हाथ उठाओ कोई दंड नहीं मिलेगा पुस्तक देखकर लिखने वाले और दो तीन है तीन तीन कोई यार नहीं हाथ नहीं उठाएंगे आपने दिखाया नहीं दिखाया दिखा आप बोलो यूशंत सतुका एक है? है? जन, हो जन, है? वो चन आपने दिखाया हैचन बोलो जगमन है युशवान सात बोलते होश्मोचन बोलो माम के आगे मैं माम के आगे क्या है वो पीछे वो बोलो क्या ब्रह्म चल रु बोलो अशम सतु का बोलो दूसरा रूपा नहीं लिखा ना, तो हम क्या क्या और कोई रूपा नहीं बनता है? बनता नहीं अपने लिखा नहीं एक भी रूपये याद नहीं तुम चौथमा चौथ बोलो कितने याद है पूरा बोलो पूरा तुम युषमा भी युषमा भी युषमा भाँ जिन्होंने नहीं देखा हाथ उठाओ कितने व्यक्ति है अच्छा बहुत है जिन्होंने नहीं लिखा है ओ बोलेगे रूप जिनने देखा वो देखा नहीं जिन नहीं बोले रूप बोलो ये समय सतकार बोलो त्व एमती आगे हैं तो युष्मान हो गया त्व तो आगे तौहा भा, भा, भा, <laughs> मैं <laughs> नहीं जा रही मैं ये गाड़ी नहीं चलेगी <laughs> नहीं चल सकती है यह स्मदा संसादे रूप याद करना चाहिए अभी कौन सा रूप चलेगा सदृंग हो गया था हो गया था अभी तिरह अंश थी तिरसपूर्वक अंश धातु से कुन होगा कुन प्रत्येक सर्वाप लोप होता है अंश के नकार लोप जाता हो जाता अनिदेता हम हलोपता तिरस अगे अच्छ तिरसस्लोपे तिरस तिरी तिरस को तिरी आदेश हो जाएगा कब होगा अलोपे लोप जहाँ नहीं होता है अलुप्ताकार अंश तो व प्रत्यान्ते तिरस तिरियादेश जहां अकारकार का लोप नहीं हो अकार का कहा लोप होता है अंश धातु के अकार का है भ संज्ञा होने पर लोप होता है अकार का किस सूत्र से जहां लोप होता है वह ये सूत्र वहां लगेगा आलुप्त तो कर जहाँ लोप नहीं होता वहाँ वह वा प्रत्यायंत तो था कुन का वह रहता है वेरा पुत्र से लोप होता है तो वह प्रत्यांत तिरस तिरी तिरस को तिर हो जाएगा अभी सुवाने के बाद सूत्र अच्छा से अंश का आकार लोप होता है लोप नहीं होता है सुवाने पर अच अच्छा सूत्र से अंच के आकार का लोप होता नहीं मालूम नहीं प्राप्त है प्राप्त तो नहीं अच्छा सूत्र कहाँ लगता है भ संज्ञा भस्य कारस्य सु आने पर भ संज्ञा के सूत्र से होगी तो अच्छा सूत्र से लोप होता है लोप नहीं होगा तो तिरस स्त्रीय लोप सूत्र लगेगा लगेगा तो क्या आदेश होगा पिरी पिरी अगर अच्छ क्या प्रतिपदिक है तिरियने पर अनिदितांश से नूम हो जाए नहीं उगी दशा से नूम शुक आलोप हो जाएगा शुद्ध से हलिंग लोप हो जाएगा क्या बचेगा तुरियन क्या बचेगा तिरन तिरयन हाँ, के नकारक हो जाएगा कोई न प्रत्यक्ष कु क्या बनेगा तिरयंग अंत में क्या बने तिरयंग औ प्रकार बनेगा तिरच अच्छा से अलोप होता है ना नहीं तिर चौ तिरंश द्वितीय में तिर अंशम तिर अंश सने पर भौस संज्ञा होगी okay. किस सूत्र से okay. भौ संख्या आने पर अच्छा से लोप हो जाएगा okay. लोप होने के बाद तिरस को तिर आदेश हो जाएगा okay. तो क्या रहेगा तिरस क्या रहेगा तिरस अगर क्या रहेगा अच्छा से लोप होने के बाद क्या बचेगा च बचे हैं ना तिरस के सकार को दोस्त चुनाच कर दो तिरश्चह क्या मानेगा तिरश्चह ट में क्या मानेगा तिरश्चांगे में पीरस भ्याम क्या मानेगा तिरकभ्याम वहाँ तिरस तिर आदेश हो जाएगा तिरियक तिरकभ्याम भीष में तिर भ्यामे पंचम में पंचमी एक वचन में क्या बनेगा तिरश्चह में, ष्टमेंरस ओसमें आम तस् सप्तम में सूर्य बोलो इति पूजा न अचे धातु धाते अंच उकार इक्स के रखने से अंचु गतिपूजा ग्यर्थक पूजा के दो अर्थ है तो अंच धातु से ईक निर्देश करके अंची दिया है ईक् स्वीप धातु निर्देश अंच धातु पूजा से अंचते लोप न पूजा अर्थक अंश धातु का प्रयोग करेंगे तो उपधान उपधानकार का लोप नहीं होगा उपधान उपधानकार का लोप प्राप्त है क्या हैं? उपधान उपधानकार का लोप प्राप्त है उपधा में नकार है उपधा में तो य है अंश क्या उपधा में य है नकारक स्तोष सुना सुने नकारक का अनुसार प्रसन्न हुआ है तो उपधा का लोप किस तरह से प्राप्त है पूजा अर्थ कंस धातु हो तो अनिदिताम हलो उपधा सूत्र प्राप्त है या नहीं प्राप्त है हो जाएगा लोप हो जाएगा क्यों नहीं होगा ये निश्चित कर देगा उपधा लोप नहीं होगा अभी जो पहले रूप बनाया था पुरापुर कंस धातु का गति अर्थक में तो प्रांग प्रांचो प्रांच बनाई जाता अभी गति अर्थक नहीं यदि पूजा अर्थक होगा अंच धातु के उपधा का लोप नहीं होगा तो क्या रहेगा प्रांच क्या रहेगा प्रांच।, प्रांच प्रांच अगर सुह सुहाने पर सु का लोप हो जाएगा कि तरह से हाँ और प्रांच के चकार का लोप हो जाएगा और न कोई प्रतिशत प्रांग बन जाएगा प्रांग प्रांचो, प्रांचौ प्रांचम प्रांचो, यहाँ न लोप होने पर ही अचर अच्छा सूत्र लगता है सूत्र देखो लुप्त तो नकार से अंचत भवश्य कार्य लोप न लोप होगा तो अचर अच्छा सूत्र लगेगा जब न लोप नहीं होगा तो सस आने पर अचर अच्छा सूत्र नहीं लगेगा तो क्या बनेगा प्रांच प्रांच बनेगा प्रथम बहुचन क्या बना प्रांच द्वितीय बहुचन में प्रांच तृतीय में क्या बनेगा टा में प्रांचा न लोप नहीं सच नहीं रहेगा चौ नहीं रहेगा प्रांचा भ्यामे प्राग नहीं प्रांग भ्याम च का संप हो जाएगा प्रांग भ्याम प्रांग भी प्रांचे आगे प्रांग भ्याम आगे Okay. प्राशु uh, हो जाएगा सुर से बोलो प्रांच प्रांग प्राणी हे प्रत्यंग बने प्रत्यंच ये भी निय पूजा में न उप नहीं होगा तो रूप कैसा बनेगा प्रत्यंग बोलो प्रत्यंग प्रत्यंच है उदंग उद उद पूर्व से वहां भी जब नौकार लोप होता है तो उदयित सूत्र लगता है या नौकार लोप नहीं होगा तो उदयित भी नहीं लगेगा तो क्या उदंग उदमच उदंस द्वितीय में उदंचम उदमच उदमच तृतीया में उदमचा उदयित लगेगा सूत्र उस शब्द से पर लुप्त तो नकार होने पर अकार को होगा यहाँ लुप्त तो नकार नहीं है बोलो उदंग उद सम्पूर्वक अंश धातु से कुन करेंगे क्या तो सतुल गया समी समी अग्र अंश सम्यं सम्यंग बनेगा बोलो शाम्यां, इति हे सम्यक नहीं सम्यंग सम्य सम्य चो पूजा सो न कु हो जाएगा सम्यंग भ्याम तृतीय बोलो सम्य सम्यक नहीं सम्यंग सम्यं चा सम्यंग भ्याम सम्य बोलो सम्य सम्यक नहीं सम्यंग सम्य नल तृतीया साम सह अंचती तो हो जाएगा सह को सध्रिया आदेश हो जाएगा बोलो सध्रियांग सध्रिया इति तिरस को तिरी होता है अलोपे अकार लोप नहीं होगा तो नूजा में से न जब लोप निषेध हो गया तो अच, अच्छ से अलोप होगा नहीं होगा तो तिरस को तिर आदेश होगा नहीं होगा हैं तिर आदेश होगा या नहीं होगा <laughs> क्या लिखा है <laughs> अलुप तो आदेश होता है यहाँ न लोप नहीं होगा तो न लोप क्यों नहीं होगा नजा निषेध हो गया न नहीं होगा तो अच्छा सूत्र लगेगा अच्छा सूत्र नहीं लगेगा तो अकार लोप होगा अकार लोप हो तो हुआ अलुप्त हुआ अलुप्त हो गया तो तिरस तिर लोप लग जाएगा लगेगा तो क्या प्राप्त प्रातिपदिक बनेगा ए प्राण तिरंश तिर रू बोलो तिरंग ऐप धातु युजी क्रुंच केवल क्वीन प्रत्यय होता है सुवा करके अलंजाप लोप होने के बाद समयांत लोप क्वीन प्रत्यय से कु बनेगा अब क्या बनेगा क्रूंचऊ क्रच क्रुंचम क्रुंचौ क्रुंच हाँ? अच्छ से लोप होगा न नहीं अकार क्यों नहीं होगा है क्यों नहीं होगा नांचे पूजा में क्या है अचर अच्छा सूत्र से अलप होगा ना नहीं क्या है कारण क्या है नांचे पूजा इसे कह देगा हाँ ये अंश धातु नहीं है क्रंच धातु अलग है अंश धातु नहीं होने से नाचे पूजा में नहीं लगेगा अचसूत्र से प्राप्त प्राप्त ही नहीं वो अंश धातु होता ही है तो क्रंच धातु है इसलिए अचह को नहीं लगे सही से क्रंच है सच में क्या बनेगा क्रुंच बनेगा क्रंच अच्छा क्रूंच धातु का नकार का लोप होना चाहिए अनिदिताम हल उपधा किंगिति अनिदिताम हल उपधा किंगिति लोप होगा न नहीं होगा तद विधान सामर्थ्य अस्कार उपधात्वना न लोप अभावे हाँ ऋतु कितने कृंच धातु से किया है ये वहाँ दिया जहां युंजी कृंचो दिया है उसमें तो कृंच रखा है पहले आया था आया था क्या पहले मूल में युजीकृंच केवल यो कृंचे न लपभाव निपात्यते मूल में आया सब पुस्तके में कृंचेर नलपा भावच निपात्यते पुस्तक में आया न प्राप्त है अनिदेताम हल उपता किंतु युजी कृंचा केवलो दे दिया न का अभाव लोप नहीं होगा नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा क्रू क्रूंग क्रुंचौ क्रुंच बोलो क्रूंग क्रुंच अगे है पयो मुछ पय मुंचती थी मुंच धातु ही पयो मुं, मुंच मुच्छ धातु से मुचादि नाम नुम होता है मुच्छ धातु मुचे पय पयश अगे मुचे हर सुचे उ तो होकर पयो मुच पयो मुच का सुलोप होगा कि सूत्र से लोप होने के बाद चो कु हो जाएगा ग हो जाएगा पयो मुख पयो मुख आगे पयो मुचो पयो मुच संबोधन द्वितीय महत् शब्द है महत शब्द महतत्व से अति प्रत्यय होता है ये उनादिशत्र वर्तमान पुरसद मृहद जगत शत्रिवच्च महत होता है ये शत्रिवत होता है उगित होता है उगित होने के कारण महत्व शब्द को सुहाने पर नुम के सूत्र से होगा उगित चार से नूम हो जाएगा नूम मिदोचन त्याग पर अके आगे नूम आ जाएगा महंत शात संयोग शाप्त्य महत शा सं महत शाग से महत नकारस्तधया दीर्घ संबुदनाम स्था शांत संयोग सकारांत संयोग हो अथा महत् हो शांत संयोगस्य संयोग से और के साथ संयोग का और महत्व का जो नकार यहाँ शांत संयोग है नहीं महत शब्द है महत शब्द में नकार है महत्व शब्द में नकार है हाँ नकार हो गया नूम हो गया ना नुम करेंगे तो महत्शब्द में नौकार होगा हाँ महत्व में नकार आ गया उपधा में महंत तो हो गया तस्से उपधाया दीर्घ नकार के पूर्व वर्ण में क्या है हमें आ, उसको दीर्घ हो जाएगा कब होगा असम सर्वनामस्थाने सर्वनाम आने के बाद सर्वना सु सर्वनाम स्थान क्या सम्बुद्धि सर्वनाम है है वहाँ से तो लगेगा संबुद्धि भिन्न सर्वानुष्ठा ने हो तो दीर्घ हो जाएगा दीर्घ करने के बाद महांत हो जाएगा क्या बनेगा महांत तो का सुलोप करने के सूत्र से और लोप हो जाएगा क्या रूप बनेगा महान क्या बनेगा महान और न का लोप हो जाएगा, जाएगा। न लोप प्रातिपतिकात से क्यों नहीं नूम, हाँ सं तो प्रसिद्ध है नहीं तो नूम तो जो होता है तो उसका अवयव हो जाता है नूम का नूम का नकार हो तो भी प्रातिवेदिका हो गया उम्मीदों पर इसलिए ये यह संयंत्रोप्रसिद्ध होने से न लोप नहीं होगा महान अव पर क्या प्रातिवेदिक है यहाँ शांत मत से लगेगा कर्म स्थान है जस में लगेगा सस में सस को यहाँ करते हैं, सस में लगेगा अव में उपताद्रिक हो जाए बोलो महान महान्त तो, प्रथम हे।, हे नहीं है मान, क्यों यहाँ समबुद्धि पर होते उपताद्रिका नहीं होगा नूम होगा क्या सूत्र हे महान हे महान हे हे महान हे महान हे महान तो हे तो द्वितीय इति संबोधन द्वितीय इति